ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं उपोदघात भाष्य में भाष्यकार भगवान अध्यास प्रमाण को बता रहे हैं अध्यास अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित है इसे दिखाने के लिए अध्यास तथा तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार इनका कार्य कारण भाव बताया गया और कार्यम दृष्टा कारणम अनुमियते के अनुसार अध्यास का कार्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार को देख करके उसका कारण अध्यास का अनुमान से निश्चय होगा जैसे धूम को देख करके जिस स्थान पर वन का संदेह हो रहा है वहाँ धूमदर्शन वन्य का निश्चाय होता है ऐसे अध्यास का कार्य प्रमाण प्रमे व्यवहार अनुभव में आ रहा है तो वह अपने कारण अध्यास का भी बनेगा, और निश्चाय अन्यथा अनुपत्या भी उसका कारणभूत अध्यास अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होगा इसे ध्यान में रख के ये कहा गया कि आत्मा में प्रमात्रित्व स्वतः नहीं है देह इंद्रियादि में अहम मम अध्यास पूर्वक है देह इंद्रियादि में आत्मा का अहम अध्यास मम अभ्यास होने से ही आत्मा में प्रमात्रित्व आता है और प्रमात्रित्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती और प्रमाण प्रवृत्ति के बिना प्रमा उत्पन्न नहीं होती और बिना प्रमा के प्रमेय व्यवहार नहीं होता तो इस क्रम से देहादि में अहम हम अध्यास मूलक ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार है इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो पहले तो कहा कि देह में अहम अध्यास मात्र को ही व्यवहार का कारण मान लो इंद्रियों में मम अध्यास की क्या आवश्यकता है प्रमाण व्यवहार के लिए तो इसका उत्तर देते हुए नहीं इंद्रिया अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने कहा जब तक इंद्रियों में मम अध्यास नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यवहार नहीं होता है ने परमाण उत्पादन के लिए प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए इंद्रियों में मम अभ्यास की भी आवश्यकता है तो तथा फिर इंद्रियों में अध्यास से ही प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो शरीर में अहम अध्यास की आवश्यकता नहीं है कारण केवल इंद्रिय में अध्यास को मान लो इसका उत्तर देते हुए नच च अधिष्ठान अंतरे न व्यवहार संभवती ये कहा गया इंद्रियों में अपने अपने गोलकों में स्थित होने पर ही स्वस्व विषय ग्रहण रूप व्यापार देखा जाता है और अपने अपने आश्रय में स्थित न हो यदि गोलकों में स्थित इंद्रियां ना हो तो कोई व्यापार नहीं होता है इसलिए माना जाएगा कि इंद्रियां व्यापारवान हो जाए व्यापार में प्रवृत्त हो जाए इसके लिए आवश्यक है उनका गोलकस्थ होना और उनका गोलक है स्थूल शरीर तो कहा आत्म संयुक्त तो शरीर को ही इंद्रियों का गोलक मान लो आश्रय मान लो आत्मा का शरीर में तादात्म्य अध्यास मानने की क्या आवश्यकता है शरीर के साथ आत्मा का संयोग संबंध मान लो वैश्विकों ने शंका की लेकिन भास्कर भगवान ने कहा कि न चनध्यस्त आत्मभावे न देहे न कश्चित व्याप्रिय दे केवल शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने मात्र से व्यवहार सिद्ध नहीं होता नहीं तो वैशेकों के अनुसार सभी आत्माएं विभू होने के कारण सब शरीरों के साथ सभी आत्माओं का संयोग ही है तो मानना पड़ेगा सभी आत्माएं सभी शरीर से व्यवहार कर रही है ये अनिष्टापत्ति है ये मानना आ, कि शरीर विशेष से ही आत्म विशेष का व्यवहार होगा उन्हें अभिष्ट है उन्हें भी तो इस प्रकार शरीर विशेष ही आत्म विशेष का व्यवहार का कारण जिस संबंध से बनेगा ऐसा संबंध मानना पड़ेगा आत्मा का शरीर के साथ संयोग तो सभी शरीर के साथ है वो होगा तादात्म्य संसर्ग ही और वो तादात्म्य संसर्ग आत्मा असंग वो ही अयम पुरुष श्रुति के दृष्टि में असंग होने के कारण स्वतः तादात्म्य संबंध बन नहीं सकता और यदि है व्यवहार का उपादक तो वो आध्यासिक मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ये अभी था, देहेन, ये का। और एतस्मिन सर्वस्मिन प्रमातृत्व उपये वाक्य भाष्कार भगवान ने उस आशंका का निराकरण करने के लिए लिखा कि किसने कहा आशंका की शरीरादि में अहम मम अध्यास जो मान रहे हैं वो किस लिए माना जा रहा है इसीलिए कि आत्मा में प्रमात्रित्व उपपन्न हो सिद्ध हो तो शरीर इंद्रियों में अहम मम अध्यास माने बिना भी यदि आत्मा में प्रमात्रित्व सिद्ध हो जाए तो फिर अध्यास ये प्रमातृत्व तो अन्यथा सिद्ध होने से अध्यास कार्य सिद्ध नहीं होगा प्रमातृत्व तो।, तो आत्मा तो चेतन है चेतन होने से उसमें प्रमातृत्व तो स्वतः होगा स्वतः प्रमातृत्व तो होने से अहम शरीर में तादात्म्य अध्यास इंद्रियों में मम अध्यास मानने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार की शंका जिन लोगों ने की है उन लोगों को फिर दो विकल्प करके भस्कर भगवान ने पूछा एक प्रकार से सिद्धांतियों ने कि आत्मा में प्रमात्रित्व का क्या स्वरूप है प्रमात्रित्व यानी परमाश्रयत्व तो प्रमाश्रयत्व ये प्रमातृत्व है तो प्रमा का क्या स्वरूप है जिस प्रमा का आश्रय बनने से आत्मा प्रमाता कहलाता है उस प्रमा का क्या स्वरूप है तो नित्य चिन्ह मात्र ही प्रमा का स्वरूप यदि मानते है तो आश्रय आश्रय भाव संबंध नहीं बन पाएगा फिर सिद्धांत में नित्य चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा भी है और प्रमा भी आत्मा का स्वरूप भूत नित्य मात्र ही होगी तो प्रमा आश्रय आत्मा नहीं बनेगा प्रमा स्वरूप ही होगा एक में आश्रय आश्रय भाव संबंध नहीं होता इसलिए प्रमा आश्रय स्वरूप प्रमात्रित्व प्रथम पक्ष के अनुसार सिद्ध नहीं होगा और वृत्ति मात्र माश प्रमा का स्वरूप है विषय और प्रमाण के संसर्ग से उत्पन्न हुई जो घटाद्याकार चित्त की वृत्ति है वो वृत्ति मात्र ही प्रमा है वह जन्य है इसलिए करण व्यापार भी सार्थक हुआ पहले पक्ष में तो करण वही अर्थ की भी आपत्ति है आश्रय आश्रय आश्रय आश्रय भाव भी अनुपपन्न है तो करण व्यर्थ अर्थ नहीं होगा वृत्ति मात्र को मानेंगे यदि प्रमा लेकिन वह वृत्ति तो जड़ अंतकरण का परिणाम होने से जड़ है जड़ होने से आ, उसमें स्व विषय प्रकाशकत्व सिद्ध नहीं होगा तो जगत आंधे प्रसंग आएगा इसलिए वृत्ति मात्र को भी प्रमाण नहीं कह सकते तो फिर प्रमा का स्वरूप क्या होगा तो मानना पड़ेगा वृत्ति इद्ध बोध प्रमा है, है सात वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य प्रमा है तो और उस प्रकार की प्रमा के आश्रय को कहा जाता है प्रमाता तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य प्रमा है यदि सावास वृत्ति तो वृत्ति तो रहेगी अंतकरण का परिणाम होने से अंतकरण के साथ अंतकरण अनवयी है और ये जो अंतकरण का परिणाम रूपा वृत्ति वह अंतकरण में स्थित है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य माने बिना आत्मा में साभास चित्तवृत्ति रूपी परमा आश्रयत्व संभव नहीं है तो मानना पड़ेगा साभाष चित्तवृत्ति का परिणामी अंतकरण के साथ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य है तब जिस अंतकरण के साथ तादात्म्य है उस अंतकरण का सावह चित्तवृत्ति रूपी प्रमा रूपी अंत करण तादात्म आत्मा में आएगा आत्मा प्रमा का आश्रय रूप प्रमाता बनेगा इसलिए बिना अध्यास के प्रमा आश्रय रूप प्रमात सिद्ध नहीं होगा ये चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं और इसी के लिए भाष्कर भगवान ने नच्चे सर्वस्मिन न चे तस्वीन उपपद्यते असती इसे बताया प्रमात उपपद्य सर्वस्मिन इन सर्व नामों से अपेक्षित है देहाध्यास और देहधर्माध्यास ये टीका में कारणे देहाध्यासे तसे तो च असति बताया है। अब नरेण प्रमाण इसका उत्तर लिखता है टीकाकार तरही ती आत्मन इति वद प्रति आह न कहते हैं आत्मा में प्रमात्रित्व अध्यास के बिना अनुपपन्न है यदि सिद्ध नहीं हो सकता यदि तो प्रमात्रित्व ही आत्मा में मत मान लो मास्तु प्रमातृत्व यानी आत्मा को प्रमाता न माना जाए कोई जरूरत नहीं है प्रमाता मानने की ऐसा यदि कहते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि न च प्रमात में न प्रमाण प्रवृति रती कहते प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाण है प्रमा करण उसका प्रवर्तक कौन मनेगा और करण में स्वतः प्रवृति नहीं देखी जाती कुठार आदि में काष्ठ छेदन के लिए स्वतः तो तो प्रवृत्ति नहीं होती काष्ठ छेदता रूपी जो करता है उससे प्रेरित तो कुठारादि में काष्ठ छेदन अनुकूल व्यापार होता है प्रवृत्ति होती है ऐसे प्रमाता के बिना प्रमाका करता है प्रमाता तो प्रमाता की प्रेरणा से ही चक्षरादि करण रूप प्रमाण प्रमा उत्पत्ति में प्रवृत्त होंगे अन्यथा नहीं हो पाएंगे इसलिए प्रमाण की प्रवृत्ति बिना प्रमाण के प्रवर्तक प्रमाता के असंभव है इसलिए प्रमातृत्व मास्तु ये नहीं कह सकता सकते हैं तो जो अध्यास को नहीं मानते हैं वो लोग ते अध्यास के बिना प्रमात्रित्व अनुपन्न है तो अध्यास ही मत मान लो हाँ ना प्रमात्रित्व ही मत मान लो तो अध्यास को मानने की जरूरत नहीं है तो जिन्होंने आत्मात्मा के अध्यास पर आक्षेप किया है वही लोग ये कह, कह रहे हैं कि प्रमात्रित्व अध्यास के बिना अनुपन्न है तो जो जो अध्यास के बिना अनुपन्न है उन चीजों को मानो ही मतलब तो कहते हैं प्रमातृत्व को नहीं मानोगे तो प्रमाण की प्रवृति कैसे होगी मतलब तो तो सारा व्यवहार ही ठप हो जाएगा व्यवहार की सिद्धि के लिए प्रमाण का प्रवृत्त होना जरूरी है और प्रमाण की प्रवृत्ति बिना प्रमाता के नहीं होगी इसलिए प्रमाता को मानना जरूरी है और वो प्रमाता को मानना है तो अध्यास को मानना जरूरी है तो इसलिए अध्यास मूलक ही प्रमाण प्रमे व्यवहार है इस प्रकार ये जो प्रतिज्ञा थी कि सारा प्रमाण प्रमे व्यवहार अध्यास निमित्त ही है तम एतम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतरेतर इतर अध्यास सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाच प्रवृता ये प्रतिज्ञा थी जितने भी प्रमाण लौकिक या शास्त्रीय प्रमाण प्रमेय व्यवहार हैं वे सब के सब अध्यास मूलक है इस प्रतिज्ञा का उपादन उप यहां तक हुआ न च अंतरे न प्रमाण प्रवृत्ति रती अब उपसंहर कर रहे हैं से है। इस उपसार वाक्य का अवतरण है टीका में तस्मात आत्मनः तस्मा प्रमातवादी व्यवहाराथ्यासो अंगी कर्तव्य अन्मान अर्थप्त फल उपस तस्मादिति तो आत्मा में प्रमात्रित्व व्यवहार और आदि शब्द से द्रष्टित्व श्रोत्रित्व, मंत्रित्व आदि सारा जो प्रमात्रित्व का व्याप्य व्यवहार है अनुमातित्व श्रोत्रित्व आदि ये सब व्यवहार की उपपत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा अध्यास को जरूर स्वीकार करना पड़ेगा ये कहते हैं कि प्रमात्रित्वादि व्यवहारार्थम अध्यासों अंगी कर्तव्य अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण का फल हुआ अध्यास की सिद्धि व्यवहार हेतुत्व रूपेन अध्यास का निश्चय ये अर्थापत्ति प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण का फल है अनुमिति प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण उसका उपसंहार वाक्य है तस्मात इत्यादि तो तस्मात तस्मा अविद्या प्रत्यक्षादी प्रमाणानी शास्त्री चो तो तस्मात यानी अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण के विद्यमान होने से अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण से व्यवहार मात्र अध्यास का कार्य है ये निश्चित होने से अविद्यावध विषयानी एवं प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी शास्त्री च अविद्यावध का अर्थ है भ्रांत पुरुष और वो है विषय यानी आश्रय जिन प्रमाणों का उन्हें कहा जाएगा अविद्यावद विषय प्रमाणानी भ्रांत पुरुष आश्रित ही प्रत्यक्षाधि लौकिक प्रमाण भी और शास्त्र प्रमाण भी है अज्ञानी जनों को समझाने के लिए ही लौकिक प्रमाण भी है ज्ञान कराने के लिए और शास्त्र प्रमाण भी ज्ञानियों को समझाने के लिए नहीं अज्ञानी को समझाने के लिए है अज्ञानी है भ्रांत इसलिए अविद्यावध विषयानी एवं प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी शास्त्री चब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रमाण सत्ता टीका में तो वो प्रमाण कौन सा अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान प्रमाण विद्यमान होने से ये समझना भ्रांत पुरुष आश्रित ही लौकिक तथा तो वैदिक प्रमाण है वेद प्रमाण है तस्मात अविद्यावद विषयानि अविद्या प्रत्यक्षादी इत्यादि जो वाक्य है इसका प्रकार अंतर से भी अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक तो अवतरण अभी ये हुआ नहीं होता है हा कई जगह है तो प्रकारांतर से अवतरण लिख रहे हैं क्योंकि पहले दो ये जो कथम पुनः अविद्यावध विषयानी प्रत्यक्षादी प्रमाणानी शास्त्री च ये जो प्रश्न था ये दो प्रकार से प्रश्न हुआ था एक आक्षेप रूप अर्थ लगा में किया था प्रामान्य पर आक्षेप प्रत्यक्षादि प्रमाणों के और एक प्रमाण विषयक था तो प्रमाण विषयक प्रश्न का उत्तर दे दिया अब प्रामाण्य पर जो आक्षेप था उसका समाधान कर रहे हैं ये टीका में कथम इसका वो बताया था ना यद करके दो प्रकार से अर्थ एक हदवा हाँ, अविद्याद विषयानी कथम प्रमाणानी छू ये आक्षेप अर्थ था उसका आ, समाधान ये तस्माद इत्यादि वाक्य से हो रहा है ये द्वितीय प्रकार के अवतरण में टिकाकार कर रहे हैं तो यदवा प्रमाण प्रश्न समाधा प्रमाण विषयक जो प्रश्न था उसका समाधान पूर्व तक है न प्रमात अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्तिरस्ती यहां तक प्रमाण विषयक प्रश्न का समाधान है वो कर दिया अब आक्षेपम परिहरति तो भ्रांत पुरुष आश्रित मानेंगे तो भ्रांति एक दोष है और भ्रांति ये दोष आश्रय में है परमाणु के तो परमाणु के आश्रयभूत भ्रांत पुरुष में विद्यमान जो भ्रांति रूप दोष है अविद्या रूप दोष है तो आश्रय दूषित होने से उसमें रहने वाला जो प्रमाण है वो भी दूषित हो जाएगा दूषित होने से दोष युक्त होने से उसे प्रमाण कैसे कहेंगे हा ऐसा पहले कहा था आश्रय दोषा हाँ अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी तो प्रामाण्य कैसे होगा ये जो आक्षेप था इस आक्षेप का परिहार तस्मात इत्यादि वाक्य से भाष्कार भगवान कर रहे हैं प्रामाण्य विषय प्रश्न का उत्तर पूर्व हुआ और तस्मात इत्यादि वाक्य भाष्कार भगवान ने लिखा उस आक्षेप का परिहार करने के लिए इस अभिप्राय से लिखा कि तस्मात तो, तो तस्मात इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अहम इति अध्यासस्य अध्यास प्रमात्रगत अदोषा अदोष्वात्द्याव आश्रया अ इति योजना तो अदोष्वात् यहाँ तक तस्मात् अर्थ है कहते ये प्रमाणों में प्रामाण्य की सिद्धि बिना प्रमाता के होगी नहीं प्रमाणों की प्रवृत्ति होगी तब तो वो प्रमा के उत्पादक है कि नहीं इसकी चर्चा होगी और प्रमाण प्रवृत्ति के लिए प्रमाता की आवश्यकता है और प्रमाता की सिद्धि के लिए अध्यास का होना जरूरी है इसलिए जो अविद्या ने कार्य अविद्या अध्यास यह तो अहम अध्यास रूप कार्य अविद्या प्रमाता के स्वरूप अंतपाती पाती है उसके बिना प्रमाता का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता तो प्रमाता का स्वरूप जिस अध्यास के बिना अनुपन्न है उस अध्यास को दोष नहीं कहा जाएगा वो तो प्रमाता का साधक है प्रमात्रित्व का उपादक है प्रमात्रित्व जो प्रमाणों में प्रामाण्य का हेतु बन रहा है उस हेतु का साधक है हेतु के अनुकूल है प्रामाण्य के अनुकूल है प्रमात्रित्व का निश्चायक बन करके साधक बन करके अध्यास इसलिए अध्यास को दोष नहीं कहा जाएगा अध्यास यानी भ्रांति वो अदोष होगा उसे दोष नहीं कहा जाएगा उसमें दोषत्व तो नहीं रहेगा अदोषत् भ्रांति कोई दोष नहीं है अंतकरण में अहम अध्यास रूपा भ्रांति के बिना प्रमात्रित्व अनुपन्न होने से उस अंतकरण में तादात्म्य अध्यास रूपी भ्रांति को अदोष ही माना जाएगा इसलिए प्रमाता निर्दोष है अविद्यावान होने पर भी वह अविद्या यानी अध्यास कोई दोष नहीं है और निर्दोष आश्रय होने से आश्रय दोष से अप्रामान्य की आपत्ति नहीं आएगी ये यह यहां पर अभिप्राय है तस्मात्द्याव विषयानी इत्यादि का इसलिए योजना यानी अन्वय बताया कि इस प्रकार का अन्वय करो अविद्यावध आश्रयानी अभी प्रत्यक्षादीनी शास्त्राणी सणा ऐसा अन्वय करो कि प्रत्यक्षादिलौकिक प्रमाण भी प्रमाण ही है भले ही भ्रांत पुरुष आश्रित है लेकिन उनमें प्रामाण्य की हानि नहीं होगी प्रामाण्य रहेगा और ये जो शास्त्र है वह भी अविद्यावद विषय होने पर भी प्रमाण ही रहेगा उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी क्योंकि आश्रय निर्दोषी है पूर्व पक्षी को प्रमाता का साधक जो अहम अध्यास है अंतकरण में वह दोष प्रतीत हो रहा था लेकिन सिद्धांत ने कहा वो तो प्रमात प्रमात्रित्तो का प्रमात के अनुकूल होने से दोष नहीं है गुण है वो। का साधक होने से तो ओ, वो तो सारा संसारी दोष है परमातृत्व ही दोष है तो उसके बिना तो फिर ही, प्रामान्य हाँ, हाँ ये जिनको स्वीकार किए बिना कुछ नहीं होता नहीं तो भगवान ने तो गीता में कहा कि सर्वारंभाई दोषे नाग्नि रिवाव्रता तो अच्छे कर्म भी दोषवान ही हैं बुरे कर्म भी दोषवान ही तो अच्छे कर्म करना छोड़ दे तो वो दोष दोष नहीं माना जाता जो निर्दोष बनाने के लिए स्वीकार किया जाता है वो दोष दोष नहीं है कहीं एक शरीर में प्रविष्ट विष को निकालने के लिए विष ही पिलाया जाता है तो वो विष दोष नहीं माना जाता वो विष को निकालने के लिए पिलाई गई औषधी है वो अमृत है पहले से प्रविष्ट जो मृत्यु का हेतु है उसे दूर करके वह विष्व अमृत बन रहा है तो अमृत दोष है कि गुण है तो वैसे अमृत के तरह है प्रमातृत्व तो सिद्ध होगा फिर प्रमातृत्व तो के माध्यम से सत्कर्मादि करता रहेगा ज्ञान की योग्यता अर्जित करेगा फिर वेदांत तो स्वाध्याय आदि करके निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा तो मुक्त होगा बाकी प्रमाता तो अनादिकाल से बना ही हुआ है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से अंतकरण में तादात्म अध्यास हुआ हुआ है ना? तो जब डूबा हुआ है कीचड़ में तो उसको निकालने के लिए जो जो भी अपनाए जा रहे हैं हथखंडे वो दोषणी माने जाते तो अहम इति अध्यासस्य प्रमात्र अभ्यास प्रमात्रगत अदोष्वाद अविद्याद अपि अ एव इति योजना आगे है सती प्रमातरी पश्चात भवन दोषः इति उच्यते यथा काचादी प्रमात्रित्व की सिद्धि हो जाए उसके पश्चात यदि प्रमाता में कोई दोष आ जाए तो वे दोष माने जाते हैं दोष वे प्रामाण्य के प्रतिबंधक होते हैं उससे प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाता जैसे काच आदि आख में कामलादि दो तो ऐसी न दिख करके अलग सी दिखती है तो वो जो कांच कामलादि दोषों से दूषित नेत्रादि से ज्ञान होगा वस्तुओं का वह परमा नहीं होगा प्रमात्मक नहीं होगा तो काचादी ये दोष है तो अविद्या तु परमात्र अंतर्गत दोष प्रमाता की सिद्धि के बाद जो जो दोष होते हैं वे प्रामाण्य के प्रतिबंधक होते हैं और अविद्या यानी अध्यास तो प्रमाता के अंतर्गत होने से प्रमाता उसके बिना सिद्ध ही नहीं होता वो प्रमाता की सिद्धि के पहले हैं प्रमाता के अनुकूल होने से प्रमाता का साधक होने से अध्यास हुआ श... श... अंतकरण में तो प्रमाता बना इसलिए प्रमाता के अंतर्पाती हुआ ना इसलिए वो दोष नहीं है तो अविद्यातु प्रमात्र न ना प्रत्यक्षादि नाम भवेत इति भाव जिससे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रमाण माने जाए ऐसा वो दोष नहीं है अब एक सूत्रात्मक वाक्य जो भाष्य में आ रहा है पश्वादिश्च अविशेषात इसका उत्तरण है टीका में व्यतिरिक व्यभिचार की शंका करते हैं पूर्व पक्षी पक्ष। ये जो कहा गया कि व्यवहार अध्यास मूलक है व्यवहार व्याप्य है अध्यास व्यापक है अध्यास की व्याप्ति व्यवहार में है प्रमाण प्रमेय व्यवहार में ये जो कहा गया इसमें वेतरिक व्यभिचार की शंका की जा रही है ये बताया जा रहा है कि व्यति व्याप्ति व्यवहार में अध्यास की नहीं रहती है और उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने पहले सूत्रात्मक एक वाक्य लिखा और इस सूत्र का व्याख्यान आगे लंबा आएगा तो पहले अवतरण को देखिए जिस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्रात्मक वाक्य तथा तो उसके व्याख्यानात्मक वाक्य को भाष्य में लिखना पड़ा ये भाष्य का पहला पहला सूत्रात्मक वाक्य है सूत्र में नु यद अन्वय व्यतिकाभ्याध्या विदुषाध्या व्यवहार दृष्टे दृष्टेत आह इति तो कहते हैं कि जो आपने ये बताया अन्वय स्वचार व्यतिरिक स्वचार से निश्चित होता है कि व्यवहार अध्यास का कार्य है अन्वय सचार स्वचार कार्य कारण भाव के साधक होते हैं अन्वय व्यविचार या व्यतिरिक व्यविचार कार्य कारण भाव के बाधक माने जाते हैं तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार स्थल विशेष में बता करके अध्यास तथा व्यवहार के कार्य कारण भाव को आपने बताया यह अनुचित है अयुक्त है गलत है कहा कैसे गलत है तो कहा व्यतिरिक सहचार होना चाहिए ना कहीं पर भी अध्यास न हो तो वहाँ व्यवहार नहीं होना चाहिए अध्यासा भाव हो तो व्यवहार भाव ही होना चाहिए तब तो व्यतिरिक सहचार माना जाएगा और अध्यास न हो और व्यवहार रहे तो व्यवहार में अध्यास रूपी कारण का व्यभिचार माना जाएगा तो व्यभिचार होने से वह कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा कहते कहां पर विचार दिख रहा आपको व्यतिरिक विचार तो कहते विद्वानों में विद्वानों में अध्यास नहीं है लेकिन विद्वानों का भी व्यवहार होता है तो विद्वानों में अध्यास के बिना ही व्यवहार हो रहा है तो विद्वानों का व्यवहार बिना अध्यास के होगा यदि तो वहां व्यतिरिक व्यभिचार होगा विद्वानों में अध्यास का अभाव है लेकिन प्रमाण प्रमेय व्यवहार है तो ये व्यतिरिक व्यतिरिक व्यभिचार का स्थल हो जाएगा विद्वान इसी दृष्टि से कहते हैं कि विदुषाम अध्यासा भावे व्यवहार दृष्टे तो विद्वानों में अध्यास न होने पर भी व्यवहार देखा जा रहा है व्यवहार दृष्टि पंचमी है दृष्टि यानी दर्शनाथ दृष्टि शब्द दर्शन अर्थ में तो दर्शनात है तो व्यवहार दर्शनाथ ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यवहार अध्यास का कार्य है अध्यास तथा व्यवहार में कार्य कारण भाव जो आप बता रहे हैं वो अयुक्त है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह सूत्र वाक्य लिखा है अविशेषात अशेषात पश्वादिश्च अविशेषात यह है ना इसमें अविशेष शब्द का अर्थ होता है सामान्य तो पश्वादि के साथ विद्वानों का भी सामान्य है समानता है तुल्यता है व्यवहार काल में व्यवहार काल में पशुवादि में अध्यास निश्चित है पशुआदि जागृत और स्वप्न में अपने कार्यक्रम संघात को ही तादात में अभ्यास करके उन उसमें और मम अध्यास करके व्यवहार करते हैं तो अध्यास मूलक व्यवहार है अविवेकी का पशुवादिका अर्थ है अविवेकी ऐसे विद्वानों का भी जिस समय व्यवहार हो रहा है उस समय उनके अंदर अध्यास है वह अध्यास व्यवहार का हेतु बन रहा है इसलिए व्यवहार काल में जो विद्वानों में अध्यास तन्मूलक विद्वानों का व्यवहार होने से व्यतिरिक्त व्यभिचार नहीं अपितु अन्वय सहचार है विद्वानों में भी तो यही अभी आ रहा है तो विद्वान का अर्थ क्या करोगे क्या अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार जिसको हुआ है वो विद्वान है या परोक्ष ज्ञानवान विद्वान है तो अपरोक्ष ज्ञानी को यदि विद्वान कहते हो तो अपरोक्ष ज्ञानी में भी जीवन मुक्ति अवस्था में बाधित अध्यास रहता है बाध अध्यास का केवल रहता है प्रारब्ध का भोग करने के लिए बाधित अध्यास शरीरादि में अहम मम उप अध्यास हो जाता है और उस बाधित अध्यास से प्रमाण प्रमाणुप्रमे व्यवहार हो जाता है अध्यास मूलक हम बता रहे चाहे वो बाधित अध्यास मूलक हो या अबाधित अध्यास मूलक हो व्यवहार मात्र अध्यास मूलक है तो विद्वानों का बाधित अध्यास मूलक हो जाएगा विद्वान यदि अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है तो और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी यदि कहते हो तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से तो अपरोक्ष ब्रह्म जो अध्यास है अहम अध्यास उसका बाद ही नहीं होता इसलिए अबाधित ही रहेगा परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का तो अध्यास अबाधित होने से उस जैसे अविवेकी का अध्यास अबाधित है ऐसे परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का भी अध्यास अबाधित होने से तनमूलक व्यवहार हो जाएगा इसलिए व्यवहार मात्र में अध्यास मूलकत्व तो ही है कहीं कोई व्यतिरिक व्यविचार नहीं है ये दिखाने के लिए पश्वादि विश्च अविशेषात तो पश्वादि यानी अविवेकी तो अविवेकी के जैसा ही विद्वानों का भी व्यवहार है तो अविवेकी का व्यवहार अध्यास मूलक है ये निश्चित है ऐसा विवेकि का भी अध्यास मूलक ही व्यवहार है ये सूत्र रूप से पश्वाधिविश अविशेषा से भास्कर भगवान ने कहा थोड़ी टीका है इसको देखिए पश्वाधिविश अविशेषात इसमें तीन पद है पश्वादि भी चविशेषात् तो च शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार शब्द शंका निराशार्थ जो ये शंका हुई थी व्यतिरिक व्यभिचार की विद्वान के व्यवहार में अध्यास के व्यति व्यभिचार की शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र में शब्द हैं अब पश्वाधि अविशेषात ये जो दो पद बचे हैं इनकी व्याख्या करने के लिए पहले जिन विद्वानों के व्यवहार में व्यक्ति व्यभिचार की शंका की जा रही है उन विद्वानों में विद्वत्ता को पूछा जा रहा है क्या विद्वान का जो विद्वत्व धर्म है वो क्या है विद्वत्ता विद्वान में रहने वाली विद्वत्ता क्या है पूछते हैं कि किम विद्वत्व विद्वत्व का स्वरूप क्या है जैसे पहले प्रमा का पूछा था ना कि अनित्य चिन्ह मात्र प्रमा है या वृत्ति मात्र प्रमा है ऐसे यहां पर पूछते हैं कि किम विद्वत्व ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कार उत यौक्तिक्मात्म भेद ज्ञानम विद्वत्ता अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार है उस साक्षात्कार का नाम विद्वत्ता है विद्वान का धर्म या यौक्तिक आत्मनात्म भेद ज्ञान यौक्तिक यानी युक्ति से युक्ति से यानी श्रवण मनन से मात्र हुआ जो परोक्ष ज्ञान आत्मनात्मा का विवेक ज्ञान वही आ, विद्वत्ता है आत्मनात्मा का विवेक ज्ञान भेद ज्ञान तो इन दो में से क्या है यदि पहला स्वीकार करते हैं साक्षात्कार परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है तो यदि पहला मानते हैं तो कहते हैं वहां पर भी अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी में भी बाधित अध्यास रहता है और उस बाधित अध्यास मूलक व्यवहार उनका होता है ऐसा समन्वय सूत्र में बताया जाएगा ये कह रहे हैं कि आद्य बाधित अध्यास अनुवृत्तियां व्यवहार इति समन्वय सूत्रे वक्षते ये समन्वय सूत्र में बताया जाएगा और परोक्ष ज्ञानस्य अक्षक्ष भ्रांति अवर्तकवाद अपि व्यवहार काले पश्वादि अविशेषा अध्यास्य व्यवहारो अध्यासकार्य इति युक्त और द्वितीय है युक्ति जान आत्मात्मा का भेद ज्ञान जो युक्ति से हुआ यानी परोक्ष ज्ञान तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान तो अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक होगा नहीं बाधक नहीं होगा तो उसका परोक्ष ब्रह्मज्ञानी का अध्यास रहेगा अबाधित ही तो जैसे अविवेकी का अध्यास अबाधित है ऐसे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी का अध्यास भी अबाधित है तन्मूलक व्यवहार हो जाएगा परोक्ष ब्रह्मज्ञानी का भी विद्वान का भी तो की नाम अपि व्यवहार काले पश्वादि भी अविशेषात तो अविशेषात् अर्थ समान समानत्वात वो अविशेषात शब्द का ही अर्थ करते हैं अध्यासवत्व तुल्यत्वात तो जैसे पश्वादि अध्यासवान है ऐसे व्यवहार के समय अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी अध्यासवान है दोनों में अंतर इतना है कि अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी बाधित अध्यासवान है और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी तथा तो अविवेकी बाधित अध्यासवान है लेकिन है अध्यासवान व्यवहार के समय सब के सब परोक्ष ज्ञानी भी अप्रोक्ष ज्ञानी भी और अविवेकी भी बाकी उनके अध्यास में अंतर है एक का है बाधित एक का है अबाधित तो ये समानता है अध्यास तुल्यवाद व्यवहारो अध्यास कार्य इति युक्त अयुक्त नहीं है ये व्यवहार अध्यास का कार्य है ये जो हमने कहा यह युक्ति युक्त ही है सुसंगत ही है असंगत नहीं है इसके विषय में एक अनुमान बताया जा रहा है कहते हैं अत्र अयम प्रयोग यह अनुमान है विवेक आगे यहां तक तत्काल इति निश्चीते तेईस नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति तक बाईस नंबर पृष्ठ पर पूरा पृष्ठ और तेईस नंबर पृष्ठ पर ढाई पंक्ति इतने में पश्वाधिवीश अविशेषात की व्याख्या है स्पष्टीकरण है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णात